विवेकानंद साहित्य भारतीय नारी अब समझा आपने नीच जातियों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या बहुत अधिक है अतः आप स्वाभाविक रूप से क्या अनुमान करेंगे यही कि पुरुषों की संख्या अधिक होने के कारण स्त्रियों को विवाह करने के अधिक अवसर मिलते हैं विधवाओं के विवाह न करने का जो प्रश्न है उसके संबंध में कहना है प्रथम दो वर्णों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से बहुत अधिक है इससे एक दुविधा उत्पन्न हो गई है या तो विवाह न करने वाली विधवाओं की समस्या है अथवा पति न पाने वाली नवयुवतियों का प्रश्न है विधवाओं की समस्या या वयस्क कुमारियों की समस्या इन्हीं दोनों में से किसी एक पर विचार करना होगा अब पुनः इस बात को स्मरण कीजिए कि भारतीयों का मन समाज परख है उनका कहना है कि हम विधवाओं की समस्या के को गौर महत्व देते हैं क्यों इसलिए कि उन्हें अवसर दिया गया था उनका विवाह कर दिया गया था यदि उनका अवसर खो गया फिर भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि उन्हें एक अवसर तो मिला ही था अतः बैठ जाइए चुप होकर जरा इन बेचारी गरीब लड़कियों के बारे में विचार कीजिए जिन्हें विवाह करने का एक भी अवसर न मिला मुझे स्मरण है एक बार ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में कोई दस बजे के बाद जितनी स्त्रियाँ वहाँ आ रही थीं उनमें हजारों बाजार कर रही थी उन्हें देखकर एक अमेरिकन पुरुष ने कहा हाय ईश्वर इनमें से कितनों को पति प्राप्त होगा मैं नहीं जानता अतएव भारतीय मनुष्यों ने विधवाओं के प्रति कहा तुम्हें तो अवसर दिया गया था अब हमें इसका बहुत ही अधिक दुख है कि तुम्हारे ऊपर यह भयंकर वज्रपात हुआ पर हम अब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि दूसरी कुमारियां प्रतीक्षा कर रही हैं अब देखें धर्म इस पर क्या कहता है हिंदू धर्म सांत्वना लेकर आता है आप एक बात स्मरण रखें हमारा धर्म शिक्षा देता है कि विवाह बुरी चीज़ है और वह कमज़ोरों के लिए है यथार्थ धार्मिक स्त्री या पुरुष तो कभी विवाह ही नहीं करेगा धार्मिक स्त्री कहती है परमात्मा ने मुझे अधिक अच्छा अवसर दिया है अतः मुझे अब विवाह करने की क्या जरूरत है मैं बस ईश्वर की पूजा अर्चना करूँ किसी पुरुष से प्रेम करने की क्या जरूरत अवश्य उनमें से सभी ईश्वर पर ध्यान नहीं लगा सकती कुछ के लिए तो यह सर्वथा असंभव होता है और इसलिए उन्हें कष्ट होता है किंतु दूसरी बेचारियों को कुमारियों को तो उनके लिए कष्ट नहीं होना चाहिए यही भारतीयों का भाव है पर इसका निर्णय मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ इसके बाद हम स्त्री को एक पुत्री के रूप में देखें भारतीय घरों में कन्या एक समस्या है कन्या और जाति विभाग मिलकर बेचारे हिंदू के पीछ डालते हैं क्योंकि कन्या का विवाह अपनी ही जाति में या जो कहिए अपनी ही जाति के अंतर्गत एक ही उपजाति में होना चाहिए और इसीलिए लड़की का विवाह करने के लिए कभी कभी तो पिता को भिखारी बन जाना पड़ता है वर का पिता अपने पुत्र के लिए बहुत अधिक मूल्य मांगता है इसलिए कन्या के पिता को कभी कभी अपना सब कुछ बेच कर अपनी कन्या का विवाह करना पड़ता है यही कारण है कि कन्या हिंदू जीवन की एक बड़ी समस्या है आश्चर्य की बात तो यह है कि संस्कृत में कन्या को दुहिता कहते हैं इस शब्द की मूल उत्पत्ति इस प्रकार है कि प्राचीन काल में कन्याएं ही गायें दुहा करती थी इसलिए दुह क्रिया से दुहिता बत्सिया बन गई अतएव दूध दुहने वाली को दुहिता कहते हैं इसके पश्चात इन लोगों ने दुहिता का नवीन अर्थ लगाया जो घर का सारा दूध दूह ले जाती है उसे दुहिता कहते हैं यही दुहिता का दूसरा अर्थ है समाज में भारतीय स्त्रियों के ये ही विभिन्न संबंध है जैसा मैंने आप लोगों से बताया है माता का स्थान सबसे ऊंचा है दूसरा स्थान पत्नी का है उसके बाद कन्या का स्थान आता है यह कोट्य बहुत ही दुर्बोध और पेचीदा है